संक्षिप्त महाभारत के आधिपर्न में शेषनाग की वर प्राप्ति और माता के शाप से बचने के लिए सर्पों की बातचीत शौनक जी ने पूछा सो नंदन जब सर्पों को ये बात मालूम होगी कि माता कदरू ने हमें शाप दे दिया है तब उन्होंने उनके निवारण के लिए क्या किया तो उग्र श्रवा जी ने कहा उन सर्पों से में एक शेषनाग भी थे उन्हें कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़कर कठिन तपस्या आरम्भ की वे केवल हवा पीकर रहते और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे वे तो अपने इंद्रियों को वश में करके गंधमाधन भद्रिकाश्रम गोकर्ण और हिमालय आदि की त्राई में एकांत एक वास करते और पवित्र तीर्थों तथा धामों की यात्रा भी करते थे ब्रह्मा जी ने देखा कि शीर्ष के शीर का मांस त्वचा और नाड़ियां सूख गई है उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले शेष तुम तो अपने तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो इस तपस्या का उद्देश्य क्या है तो शेष जी ने कहा भगवान मेरे सब भाई मूर्ख है इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए वे परस्पर एक दूसरे से शत्रु के समान डा करते हैं विंता और उसके पुत्र गरुड तथा अरुण से द्वेश करते हैं इसलिए मैं उनसे कर तपस्या कर रहा हूं विंता नंदन गरुड निसंदेह हमारे भाई हैं अब मैं तपस्या करके ये शीत छोड़ दूंगा मुझे चिंता है तो इस बात की कि मरने के बाद भी उन दुष्टों का संग ना हो तो ब्रह्मा जी ने कहा शीर्ष तुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छिपी नहीं है माता की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वे स्वयं बड़ी विपत्ति में पड़ गए हैं अस्तु तो मैंने उनका परिहार भी बना रखा है आप तुम तो उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो मैं तुम तो पर प्रसन्न हूँ क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा ऐसी ही बनी रहे तो शेष जी ने कहा पितामे मैं यही वार चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म तपस्या और शांति में संलग्न रहे तब तो ब्रह्मा जी ने कहा शेष मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूं मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए एक काम करो ये सारी पृथ्वी पर्वत वन सागर ग्राम विहार और नगरों के साथ हिलती डोलती रहती है तुम इसे इस प्रकार धारण करो जिससे ये अचल हो जाए तो शेष जी ने कहा आप प्रजा के स्वामी और सम्मध हैं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 और समुद्र से घिरी पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया मैं तभी से स्थिर भाव से स्थित है ब्रह्मा जी उनके धैर्य, धर्म और शक्ति की प्रशंसा करके अपने स्थान पर लौट गए। माता का शाप सुनकर वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई वे सोचने लगे कि इस शाप का प्रतिकार क्या है उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे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 कुछ नागों ने कहा हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मे जैसे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो कुछ ने कहा हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह जिससे यज्ञ ही ना होने पावे किसी ने कहा कि उनके पुरोहित को ही डस कर मार डाला जाए पुरोहित के मरने से अपने आप यज्ञ रुक जाएगा धर्मात्मा दयालु नागों ने कहा राम राम ब्रह्म करने का विचार तो मूर्खतापूर्ण और अशुभ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 लगे वे उपाय शीघ्र कीजिए तो वास्कु ने कहा हमें जो हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जाच रहे हैं इन विचारों में अभी बहुत अधिक है चलो हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप को प्रसन्न करें और उनके आज्ञा के अनुसार काम करें जिस प्रकार हम लोगों का हित हो वही काम करना है मैं सबसे बड़ा हूं भलाई बुराई की जिम्मेवारी मेरे हिस्से रो इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूं उनमें एक ऐलापत्र नाम का नाग था उसने सब सरपोर वासकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाई हो उस यज्ञ का रुकना अथवा जन्मेजे का मान जाना संभव नहीं है अपने भाग्य के अपराध को भाग्य पर ही छोड़ देना चाहिए दूसरे के आश्रय से काम नहीं चलता इस विपत्ति से बचने के लिए मैं जो कहता हूं उसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए जिस समय माता ने यह शाप दिया था उस समय डरकर मैं उसी की गोद में छिप गया था वह क्रूर शाप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा भगवान कठोर हृदय कद्र को छोड़कर ऐसी कौन हुई स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को शाप दे डाले पिता में स्वयं आपने भी उसके शाप का अनुमोदन ही किया निषेध नहीं किया इसका क्या कारण है तो ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं इस समय जगत में सर्व बहुत बढ़ गए हैं वे बड़े क्रोधी और विशैले हैं प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रों को रोका नहीं इस शाप से शुद्र पापी और जहरीले सर्पों का ही नाश होगा धर्मात्मा सर्व सुरक्षित रहेंगे और यह बात भी है कि यावर वंश में जरदकू नाम के एक ऋषि होंगे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 इस प्रकार बातचीत करके ब्रह्मा जी और देवता अपने अपने स्थानना लोग को चले गए सर्पराजवास के मेरे विचार से आपकी बहन जरदकारो विवाह उस जरदको ऋषि से ही होना चाहिए वे जिस समय भिक्षा के समान पत्नी की याचना करे उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें। यही इसी विपत्ति से रक्षा का उपाय है एलापत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्न चीज से कहा ठीक है ठीक है तभी से वास्की नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे उनके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ जिससे नाग की नेती बादने वाली रस्सी बनाई गई इसलिए देवताओं ने वासुकी नाग को ब्रह्मा जी के पास ले जाकर फिर से वही बात कहला थी जो एलापत्र नाग ने कही थी वास्की के सर्पो को जरत्कार ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया उनसे कह दिया कि जिस समय ऋषि विवाह करना चाहें उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है शुनक ऋषि ने पूछा सोत आपने जिस जरत्कारो ऋषि का नाम लिया है उसका जरदको नाम क्यों पड़ा था उसके नाम का अर्थ क्या है और उस आस्तिक का जन्म कैसे हुआ तो शराब जी ने कहा जरा शब्द का अर्थ है शय कारु शब्द का अर्थ है दारूण तात्पर्य पहले बड़ा दारूण अर्थात हट्टा कट्टा था पीछे उन्होंने तपस्या करके उसे जीन शीर और शीन बना दिया इसी से उनका नाम जरद कारू पड़ा वास्की नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी उसने भी अपने शेर को तपस्या के द्वारा छीन कर लिया इसलिए वह भी जरदकारो कहलाई अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए जरतकारो ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में से लग रहे वे विवाह करना नहीं चाहते थे वे जब तप पर सिद्धाएं में लगे रहते तथा निर्भय होकर स्वच्छ रूप से पृथ्वी में विचरण करते उन दिनों प्रेक्षित का राजत्व तो काल था मुनिवार का नियम था कि जहां साय हो जाता वहीं वे वे ठहर जाते, में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालन पालना विषय लोलो पुरुषों के लिए पराया असंभव है वे केवल वायु पीकर निराह रहते इस प्रकार उनका शेर सूख गया एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह की एक गड्ढे में लटक रहे हैं वे एक खस का तिनका पकड़े हुए थे और वही केवल बच भी रहा था उस तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे एक चूहा कुतर रहा था पित्रकान निराहार थे दुबले और दुखी थे जरदकारों ने उनके पास जाकर पूछा आप लोग जिस खस के तिनके का सहारा लेकर लटक रहे हैं उसे एक चूह को उतरता जा रहा है आप लोग कौन है जब इस खस की जड़ कट जाएगी तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए हुए गड्ढे में गिर जाएंगे आप लोगों को इस अवस्था में देख कर मुझे बड़ा दुख हो रहा है मैं आपकी क्या सेवा करूं आप लोग मेरी तपस्या के चौथे तीसरे अथवा आधे भाग से इस विपत्ति से बचाए जा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 इसलिए हमारी बात सुनिए हम लोग यावर नाम के ऋषि हैं वंश परंपरा क्षीन हो जाने से हम पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है वह भी नहीं के बराबर है हमारे अभाग्य से वह तपस्सी हो गया है उसका नाम जिरतकारु है वह वे वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही सभी उदार और व्रतशील भी है उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है उसके कोई भाई बंधु पुत्र नहीं है इसी से हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं यदि वे आपको कहीं मिले तो उससे इस प्रकार कहना जिरद तुम्हारे पितर नीचे मुकर के गड्ढे में लटक रहे हैं तुम्हें तो वाह करके संतान उत्पन्न करो अब हमारे वंश के तुम ही एक आश्रय हो ब्रह्मचारी जी ये जो आप खसकी जड़ देख रहे हैं यही हमारे वंश का सहारा है हमारे वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं वही इसकी कटी हुई जड़े है वे अधरदारू है जड़ कुतरने वाला चूहा महाबली काल है ये एक दिन जरतकारों को भी नष्ट कर देगा तब हम लोग और भी बत्ती में पट जाएंगे आप जो कुछ देख रहे हैं मैं सब जरदकारों से कहिएगा कृपा करके ये बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंदों की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं पितरों की बात सुनकर जरदकारों को बड़ा शोक हुआ उनका गला रुत गया उन्होंने गद वाणी में अपने पितरों से कहा आप लोग मेरे ही पिता और पिता में हैं मैं आप लोगों का अपराधी पुत्र जरदकारों हूं आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बताइए तो पित्र ने कहा बेटा यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोगवश यहां गए। भला बतराओ तो तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया तो जरदकों ने कहा पित्रगण मेरे हृदय में यह बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं मैंने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचर्य का निश्चय पलट दिया है अब मैं आप लोगों के लिए निस्संदेह विवाह करूंगा यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी तो वह भी भिक्षा की तरह तो मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा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 नाग के द्वारा नियुक्त सर्व जरत्कारों की बात सुनकर नागराज के पास गए और उन्हें चटपट अपनी बहन लाकर भिक्षा रूप से जरतकारो ऋषि को समर्पित कर दी जरदकारो ऋषि ने उनके नाम और भरण पोषण की बात जाने बिना अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत उसे स्वीकार नहीं किया और वास्की से पूछा कि इसका क्या नाम है और साथ ही यह भी कहा कि मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा तो वासुकी नाग ने कहा इस तपस्वनी कन्या का नाम भी जरतकारो है और यह मेरी बहन है मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा आपके लिए ही मैंने इसे अब तक रख छोड़ा है जरदको ऋषि ने कहा मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा ये शर्त तो हो ही चुकी इसके अतिरिक्त एक शर्त यह भी है कि ये कभी मेरा अप्रिय कार्य नहीं करे करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा जब ना नागराज वास्की ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली तब वे उनके घर गए वहां विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ जरदकारो ऋषि अपनी पत्नी जरदकारों के साथ वास्की नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे उन्हें अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरी रुचि के विरुद्ध ना तो कुछ करना और ना कहना वैसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा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 ये बड़े कष्ट उठाकर धर्म का पालन करते हैं कहीं जगाने या ना जगाने से मैं प्राधनी तो नहीं हो जाऊंगी जिगाने पर इनके कोप का भय है और ना जिने पर धर्म लोप का भय है अंत में मैं इस निश्चय पर पहुंचे कि यह चाहे कोप करें परंतु इन्हें धर्म लोप से बचाना चाहिए ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा महाभाग महा उठिए सूर्यास्त हो रहा है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 अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं लगता अब मैं जाऊंगा अपने पति की हृदय से कम कभी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पति ने कहा भगवान मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया है आपके धर्म का लोप ना हो मेरी यही दृष्टि थी तो जरदकों ने कहा एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता मेरे तुम्हारे बीच इस प्रकार की शर्त तो पहले ही हो चुकी है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 अभी मेरे गर्भ से संतान भी तो नहीं हुई फिर आप मुझ निरपराध अबला को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है वह बहुत बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा ये कहकर जिरदकारो ऋषि चले गए। चलेगी पति के जाते ही ऋषि पत्नी अपने भाई वासुकी के पास गई और उनके जाने का समाचार सुनाया यह प्रिय घटना सुनकर वासुकी को बड़ा कष्ट हुआ उन्होंने कहा बहन हमने जिस उद्देश्य से उसके साथ तुम्हारा विवाह किया था वह तो तुम्हें मालूम ही है यदि उनके द्वारा तुम्हारे घर्व से पुत्र हो जाता तो नागों का भला होता वे पुत्र ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार अवश्य जन्मेजय के यज्ञ से हम लोगों की रक्षा करता बहन तुम उनके द्वारा गर्भवती हो हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह निष्फल ना हो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 मैंने भी उनसे यही बात कही थी तो उन्होंने कहा कि गर्भ है उन्होंने कभी विनोद से भी कभी झूठी बात नहीं कही है फिर इस संकट के अवसर पर तो उनका कहना झूठ हो ही कैसे सकता है उन्हें जाते समय मुझसे कहा कि नाग कन्ने अपने प्रयोजन सिद्धि के संबंध में कोई चिंता मत करना तुम्हारे गर्भ से अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र होगा इसलिए भाई तुम तो अपने मन में किसी प्रकार का दुख मत करो ये सुनकर वासुकी बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपनी बहन का स्वागत सत्कार करने लगा और उनके पेट में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान गर्भ भी बढ़ने लगा समय आने पर वास्की की बहन जरतकारों के गर्व से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ उसके जन्म से मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा क्रमशः बड़ा होने पर उसने चेवन मुनि से वेदों का सांगो अध्ययन किया वह ब्रह्मचारी बालक बचपन में ही बड़ा बुद्धिमान और सात्विक था जब वह घर में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्थि है पद का उच्चारण किया था इसलिए उसका नाम आस्तिक हुआ नागराज वास्की के घर पर बाल्यवस्था में बड़ी सावधानी और प्रयत्न से उसकी रक्षा की गई थोड़े ही दिनों में बालक इंद्र के समान बढ़कर नागों को हर्षित करने लगा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 उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी मैं उनकी मृत्यु का वृत्तान सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो तो मंत्री ने कहा महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे हम बहुत संक्षेप से उनका चरित्र आपको सुनाते हैं आपके धर्मज्ञ पिता मूर्तिमान धर्म थे उन्हें धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य पालन में संलग्न चारों वर्णों की प्रजा की रक्षा की थी उनका कर्म अतलनीय था वह पृथ्वी की ही रक्षा करते थे नाम का कोई द्वेषी था और न वे ही किसी से देश करते थे वे सब के प्रति समान दृष्टि रखते थे उनके राज्य में ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य शूद्र सभी प्रसन्नता के साथ अपने अपने कर्म में लगे रहने वाले थे विधवा अनाथ लंगड़े लूले और गरीबों के खान पान का भार उन्होंने अपने ऊपर ले रखा था उनकी प्रजा रिष्ट पुष्ट रहती थी वे बड़े ही श्रीमान और सत्यवादी थे उन्हें कृपाचार्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे विशेष क्या वे सभी के प्रेम पात्र थे कुरुवंश के होने पर उनका हुआ था। इसी से उनका नाम प्रीक्षित हुआ वे राजधर्म और अर्थशास्त्र में बड़े कुशल थे वे बड़े बुद्धिमान धर्म से भी जितिन्द्रीय और नीति थे उन्हें साठ वर्ष तक प्रजा का पालन किया इसके बाद सारी प्रजा को दुखी करके वे परलोक आपको प्राप्त हुआ है। ने ने कहा मंत्रियों आप लोगों ने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं हमारे वंश के सभी राजा अपने पूर्वो के सदाचार का ध्यान रखकर प्रजा के हितेशी और प्रिय होते आए हैं मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूं तो मंत्रियों ने कहा महाराज आपके प्रजापालक पिता महाराज पांडु की तरह ही शिकार के प्रेमी थे सारा हम भागने का उसका पीछा किया वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हरिन को ढूंढते हुए चले गए परंतु उसे पा नहीं सके वे साठ वर्ष के हो चुके थे इसलिए थक गए उन्हें उन्हें भूख भी लग गई उसी समय एक का दर्शन हुआ वे मोनी थे उन्होंने उन्हीं से प्रश्न किया परंतु वे कुछ नहीं बोले उस समय राजा भूखे और थके मादे थे इसलिए मुनि को कुछ ना बोलते देखकर क्रोधित हो गए उन्होंने ये नहीं जाना कि यह मोनी है इसलिए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 अपने सखा के मुंह से यह बात सुनी कि राजा परीक्षित ने मोन और निश्चल अवस्था में मेरे पिता का तिरस्कार किया है तो वे क्रोध से आग बबुला हो गया उसने हाथ में जल लेकर आप आपके पिता को शाप दिया जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया है उस दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से सात दिन के भीतर ही जला देगा लोग मेरी तपस्या का बाल देखें इस प्रकार शाप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास गया और सारी बात कह सुनाई शमीक मुनि ने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा तथा आपके पिता के पास अपने शीलवा नएम गुणी शिष्य गौर को भेजा गौर ने आकर आपके पिता से कहा हमारे गुरुदेव ने आपके लिए संदेश भिजा है कि राजन मेरे पुत्र ने आपको शाप दे दिया है आप सावधान हो जाइए तक्षक अपने विश्व से सात दिनों के भीतर ही आपको जिला देगा आपके पिता सावधान होगे। गए सातवें दिन जब तक्षक आ रहा था तब उसने काश्यप नामक ब्राह्मण को देखा उसने पूछा ब्राह्मण देवता आप इतनी शीघ्रता से कहा जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं तो काश्यप ने कहा जहां आज राजा प्रेक्षित तो तक्षक सांप जलावेगा वही जा रहा हूं मैं उन्हें तुरंत जीवित कर दूंगा मेरे पहुंच जाने पर तो जला भी नहीं सकेगा तक्षक ने कहा मैं ही तक्षक हूं आप मेरे डक्षने के बाद उस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं मेरी शक्ति देखिए मेरे डकसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे यह कह कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस दिया उसी क्षण में वृक्ष जलकर खाक हो गया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 इसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे एक एम सावधान धार्मिक पिता को विष की आग से भसम कर दिया आपका संपन्न हुआ। कथा बड़ी दुखद है फिर भी आपकी आज्ञा से हमने ये सुना दिया है तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उतंक ऋषि को भी बहुत परेशान किया है आप जैसा उचित समझे करें चन्मेजे ने कहा मंत्री तक्ष के दक्षणे से वृक्ष का राख के ढेरी हो जाना और फिर उसका हरा हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है ये बात आप लोगों से किसने कही अवश्य तक्षर ने बड़ा अनर्थ किया यदि वे ब्राह्मण को धन देकर न लौटा देता तो कश्यप मेरे पिता को भी जीवित कर देते अच्छा मैं इसको इसका दंड दूंगा पहले आप लोग इस कथा का मूलत तो बतलाइए तो मंत्रियों ने कहा महाराज तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था यह बात तक्षक और काश्यप दोनों में से किसी को भी मालूम नहीं थी तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ में मनुष्य भी वसम हो गया था काश्यप के मंत्र प्रभाव से वृक्ष के साथ वो भी जीवित तो हो गया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 आंखें आंसू से भर गई वह दुख शोक तथा क्रोध की मृत्यु हुई है उस दुरात्मा तक से बदला लेने का मैंने पक्का निश्चय कर लिया है उसने स्वयं मेरे पिता का नाश किया है श्रृंगी ऋषि का शाप तो एक बहाना मात्र है इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उसने काश्य ब्राह्मण को जो विश्व थे और जिनके आने से मेरे पिता अवश्य जीवित हो जाते धन देकर लौटा दिया। यदि हमारे मंत्री काश्य ब्राह्मण का अनुन विनय करते और वे अनुग्रह पूर्वक मेरे पिता को जीवित कर देते तो इससे इस दुष्ट की क्या हानि होती ऋषि का शाप पूरा हो जाता और मेरे पिता जीवित रह जाते मेरे पिता की मृत्यु से सारा अपराध तक्ष का ही है इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदरा लेने का संकल्प करता हूँ मंत्रियों ने महाराज जनमेजे की इस प्रतिज्ञा का अनुमोदन किया अब राजा जनमेजे ने पुरोहित रितज्ञों को बुलाकर कहा दुरात्मा तक्ष ने मेरे पिता की हिंसा की है आप लोग ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं बदरा ले सकू क्या आप लोग ऐसा कर्म जानते हैं जिससे मैं उस क्रूर सर्द को धदकती आग में होम तो ने ने कहा राजन देवताओं आपके आपके लिए पहले से ही एक महायज्ञ का का निर्माण कर रखा है है बात पुरानों में प्रसिद्ध यज्ञ स्थान त्रिक तौर कोई नहीं करेगा ऐसा पुराण ने कहा है और हमें उस यज्ञ की विधि मालूम है ऋतज्ञो की बात सुनकर जनमेजे को विश्वास हो गया कि निश्चय ही आप तक्षक जल जाएगा राजा ने ब्राह्मणों से कहा मैं वे यज्ञ करूंगा आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए ब्राह्मण शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए जमीन नापली यज्ञ शाला के लिए शेष मंडप तैयार कराया और राजा जन्मेजे यज्ञ के लिए दीक्षित हुए इसी समय एक विचित्र घट घटना घटित हुई किसी कला कौशल के पारंगत विद्वान अनुभव एम बुद्धिमान सोत ने कहा जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई थी उसे देखकर यह मालूम होता है कि किसी ब्राह्मण के कारण यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा राजा जनमेजा ने यह सुनकर द्वारपाल से कह दिया कि मुझे सूचना कराए बिना कोई मनुष्य यज्ञ मंडप में ना आने पावे आप सर्वयज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ ऋतज्ञ अपने अपने काम में लग गए ऋतज्ञों की आंखें धुएं के कारण लाल लाल ला हो रही थी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 कोई चार कोस तक लंबे कोई कोई गाय के कान बराबर लंबे सर्प ऊपर ही ऊपर कुंड में आहूति बन रहे थे सर्प यज्ञ में च्यवन वंशी चंड भार्गव होता थी कोच उद्गाता जैमि ब्रह्मा तथा शव और पिंगल अधर्वी थे एम पुत्र शिष्यों के साथ व्यासी उद्दालक परमतक क्षेत्र के तो असित देवल आदि सदस्य थे नाम ले लेकर आहुति देते ही बड़े बड़े भयानक सर्प आकर अग्नि कुंड में गिर जाते थे सर्पों की चरबी और मेद की धाराएं बहने लगी बड़ी तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल गई और सर्पों की चिल्लाहट से आकाश गूंज उठा यह समाचार तक्षक ने भी सुना वह भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया उसने कहा देवराज में अपराधी हूं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूं आप मेरी रक्षा कीजिए तो इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से अभिवचन ले लिया है तुम्हें सर्प सर्वयुग से कोई भय नहीं तुम दुखी मत हो इंद्र की बात सुनकर तक्षक अनंत से इंद्र भवन में ही रहने लगा उग्र शर्वाजी कहते हैं जनमेजे के यज्ञ में सर्पों का हवन होते रहने से बहुत से सर्प नष्ट हो केवल थोड़े से ही बच रहे इससे वास्की नाक को बड़ा कष्ट हुआ घबराहट के मारे उनका हृदय व्याकुल हो गया उन्होंने अपनी बहन जरदकारों से कहा बहन मेरे अंग अंग जल रहा है दिशाएं नहीं सूझती चक्कर आने के कारण बेहोश सा हो रहा हूं दुनिया घूम रही है कलेजा फट रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब मैं भी विवश होकर इस धरकती आग में गिर जाऊंगा इस यज्ञ का यही उद्देश्य है मैंने इसी समय के लिए तुम्हारा विवाह जरदको ऋषि से किया था तुम हम लोगों की रक्षा करो ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार तुम्हारा पुत्र इस सर्प को बंद कर सकेगा। ये बालक होने पर भी श्रेष्ठ विद्धों का मान नहीं है। तुम उनसे हम लोगों की रक्षा के लिए कह दो अपने भाई की बात सुनकर ऋषि पत्नी जरदकारों ने सब बात बतलाकर नागों की रक्षा के लिए आस्तिक को प्रेरित किया आस्तिक ने माता की आज्ञा स्वीकार करके वास्की से कहा नागराज आप मन में शांति रखिए मैं आपसे सत्य सत्य कहता हूं कि उस शाप से आप लोगों को मुक्त कर दूंगा मैंने हास विलास में भी कभी असत्य भाषण नहीं किया है इसलिए मेरी बात झूठ मत समझो मैं अपनी शुभ वाणी से राजा जनमेजे को प्रसन्न कर लूंगा और वह यज्ञ बंद कर देगा मामा जी आप मुझ पर विश्वास कीजिए इस प्रकार नाक को को के को को आश्वासन देकर आस्तिक मुक्त द्वार पालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया आवे भीतर प्रवेश पाने के लिए यज्ञ की स्तुति करने लगे उनके द्वारा यज्ञ की स्तुति सुनकर जनमेजे ने उन्हें भीतर आने की आज्ञा दे दी आस्तिक यज्ञ मंडप में जाकर यह जमान ऋतिक सबासद तथा अग्नि की और भी स्तुति करने लगे आस्तिक के द्वारा की गई स्तुति सुनकर राजा सभासद सबासदिक और अग्नि सभी प्रसन्न हो सबके मनोभाव को समझकर जनमेजे ने कहा यद्यपि ये बालक है फिर भी बात अनभ वृद्धों के समान कर रहा है मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ मैं इस बालक को वर देना चाहता हूँ इस विषय में आप लोगों की क्या सहमति है तो सबा सदा ने कहा ब्राह्मण यदि बालक हो हो तो तो भी राजाओं के लिए सम्माननीय है है यदि वह विद्वान हो, तब तो कहना ही क्या अतः आप इस बालक को मुंह मांगी वस्तु तो दे सकते हैं तो जन्मेजी ने कहा आप लोग यथाशक्ति प्रयत्न कीजिए कि मेरा ये कार्य समाप्त हो जाए और तक्षक नाक अभी यहां आ जाए वही तो मेरा प्रधान शत्रु है तो ने कहा अग्निदेव का कहना है कि तक्षक वह भी तो कर इंद्र के शरणागत हो गया है इंद्र ने तक्षक को अभेदान भी दे दिया है तो ने कुछ दुखी होकर कहा आप लोग ऐसे मंत्र पढ़कर हमन कीजिए कि इंद्र के साथ तक्षक नाग आकर अग्नि में भसम हो जाए जन्मेजे की बात सुनकर होता ने आहुति डाली उसी समय आकाश में इंद्र और तक्षक दिखाई पड़े इंद्र तो उस यज्ञ को देखकर बड़ा ही घबरागे और तक्षक को छोड़कर चलते बने तक्षक क्षण अग्नि ज्वाला के समीप आने लगा तब ब्राह्मण ने कहा राजन अब आपका काम ठीक हो रहा है इस ब्राह्मण को वर दे दीजिए जन्मेदे ने कहा ब्राह्मण कुमार तुम्हारे जैसे सत्पात्र को मैं उचित वर देना चाहता हूँ तुम तुम्हारी जो भी इच्छा हो प्रसन्नता से मांग लो मैं कठिन से कठिन वर भी तुम्हें दूंगा आस्तिक ने यह देखकर कि अब तक अग्निकुंड में गिरने ही वाला है आप सर से लाभ उठाया कहा समर्थ ब्राह्मण तुम सोना चांदी गौ और दूसरी वस्तु इच्छा अनुसार ले लो मैं चाहता हूं कि यज्ञ बंद ना हो आस्तिक ने कहा मुझे सोना चांदी गौ अथवा कोई भी वस्तु नहीं चाहिए अपने मातृ के कल्याण के लिए मैं आपका यज्ञ ही बंद कराना चाहता हूँ जनमेजिक ने बार बार अपनी बात दोहराई परंतु आस्तिक ने दूसरा वर मांगना स्वीकार नहीं किया उस समय सभी विद्ञ सदस्य एक सर से कहने लगे ये ब्राह्मण जो कुछ मांगता है वही इसको मिलना चाहिए तो शौनक जी ने पूछा सूर इस यज्ञ में तो बड़े विद्वान ब्राह्मण थे स्तिक से बात करते समय तो तक्षक अग्नि में नहीं गिरा इसका क्या कारण हुआ क्या उन्हें वैसे मंत्र ही नहीं सूझे तो उक्षरवाजी ने कहा इंद्र के हाथों से छोड़ते ही तक्षक हो गया। आस्तिक ने तीन बार कहा ठहर जा ठहर जा ठहर जा इसी से वह आकाश पृथ्वी के बीच में लटका रहा और अग्नि कुंड में नहीं गिरा शोनक जी सभा के बार बार कहने पर जिनमेजे ने कहा अच्छा आस्तिक की इच्छा पूर्ण करने लगे सभी को प्रसन्नता हुई राजा ने ऋतिक सदस्य को तथा जो अन्य ब्राह्मण वहां आए थे उन्हें बहुत दान दिया जिस सूत ने यज्ञ बंद होने की भविष्यवाणी की थी उसका भी बहुत सत्कार किया ये का अभ्रित स्नान करके आस्तिक का खूब स्वागत सत्कार किया उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न करके विदा किया जाते समय आस्तिक ने, में में ने प्रसन्नता से तथा अस्तु कहा तत्पश्चात अपने मामा के घर जाकर अपनी माता जिरत से सब समाचार क्या सुनाया उसमें वास्की नाग की सभा यज्ञ से बचे हुए सर्पो से भरी हुई थी आस्तिक के मुंह से यह समाचार सुनकर सर बहुत प्रसन्न हुए उन पर प्रेम करते कहा बेटा तुम्हारी जो कहो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें तो आस्तिक ने कहा मैं आप लोगों से वर मांगता हूं कि जो कोई सायकाल और प्रातःकाल प्रसन्नता का पूर्वक इस धर्म में उपाख्यान का पाठ करे उसे सर्पों से कोई भय नहीं हो यह बात सुनकर सभी सर बहुत प्रसन्न हुए उन लोगों ने कहा प्रियवर तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो हम बड़े प्रेम और नम्रता से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करते रहेंगे जो कोई असित अर्तिमान और सुनीत मंत्रों में से किसी एक का दिन या रात में पाठ करेगा उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा वे मंत्र क्रम चाहिए है यो न जातो जरत्कारो महायशा आस्तिक वा पन्नगान यो अभ्यरक्षत तम समरंतम महाभागा नाम अर्थ अर्थात जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नामक नागकन्या मे आस्तिक नामक यषि हुए उन्हें यज्ञ में तुम सर्प की रक्षा की थी महाभाग्यवान सर्पो मैं उनका स्मरण कर रहा हूं तुम लोग मुझे मत दसो सर्प अब सर्प भद्रम ते गच्छ गर्प महाविश जन्मे जयस्य यज्ञान आस्तिक वचनम समर अर्थात हे महाविस्थर सर्प तुम चले जाओ तुम्हारा कल्याण हो अब तुम जाओ जनमेज के यज्ञ की, की समाप्ति में आस्तिक ने जो कुछ कहा था उसका समरण करो आस्तिक नवृत्त दे श्रद्धा विद्य ते मूर्धि शिंच वृक्ष फलम यथा अर्थात जो सर्व आस्तिक के वचन की शब्द सुनकर भी नहीं लौटेगा उसका फन शीशम के फल के समान टुकड़े हो जाएगा। धार्मिक आस्तिक ने इस प्रकार सर्प यज्ञ का का उद्धार किया। प्रारब्ध पूरा होने पर पुत्र पोत्र आदि को छोड़कर आस्तिक स्वर चलेगे जो आस्तिक चरित्र का पाठ या श्रवन करता है उसे सर्पों का भय नहीं होता है संक्षिप्त महाभारत आदि पर में श्री वेद व्यास की आज्ञा से वैश्व जी का कथा प्रारंभ करना सोनप जी ने कहा सो नंदन महाभारत की कथा बड़ी ही पवित्र है इसे पांडवों का यश गाया गया है सर्व सत्र के अंत में जन्मेजे की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण पाय ने वैश्व जी को ये आज्ञा दी थी कि तुम तो मैं कथा इन्हें सुनाओ, अब मैं वही कथा सुनना चाहता हूं वे कथा भगवान व्यास के मंच सागर से उत्पन्न होने के कारण सर रत्न में है, आप वही सुनिए तो ने कहा जी भगवान वेदव्यास के द्वारा निर्मित महाभारत आख्यान में आपको प्रारंभ से ही सुनाऊंगा उसका वर्णन करने में मुझे भी बड़ा आनंद होता है जब भगवान श्री कृष्ण को यह मालम हुई कि जन्मे जे यज्ञ में दीक्षित हो गए हैं तभी वहां आए भगवान व्यास का जन्म शक्तिपुत्र प्राशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से जमुना के रीति में हुआ था वे ही पांडवों के पिता में थे वे जन्मते ही स्वेच्छा से खड़े हो गए और संग उपांग वेद तथा इतिहासों का ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे कोई तपस्या वेद अध्ययन व्रत उपवास स्वाभाविक शक्ति और विचार से नहीं प्राप्त कर सकता उन्होंने ही एक वेद को चार भागों में विभक्त कर दिया वे महान ब्रह्म ऋषि त्रिकालदर्शी सत्यव्रत परम पवित्र एवं सगुण निर्गुण स्वरूप के तत्वज्ञ थे उनकी कृपा प्रसाद से पांडु धृतराष्ट्र विदुर का जन्म हुआ उन्हें अपने शिष्यों के साथ जनमेजे के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया उन्हें देखते ही राजऋषि जन्मेजे झटपट सदस्यों के सहित उठकर खड़े हो गए और शिष्टाचार पूर्वक यज्ञ मंडप में ले आए उन्हें सन सिंघासन पर बैठाकर विधि पूर्वक पूजा की अपने वंश परवर्तक को पाद आचमन अर्ध और गव्य देकर जन्मेजे को बड़ी प्रसन्नता हुई दोनों ओर से कुशल मंगल के संबंध में प्रश्नोत्तर हुए सभी सब ने भगवान व्यास की पूजा की और उन्होंने यथा योग्य सबका सत्कार किया जन्मेजे ने सभासदों के साथ हाथ जोड़कर व्यास जिसके प्रश्न किया भगवान आपने कोवर पांडवों को अपनी आंखों से देखा था मैं चाहता हूं कि आपके मुंह से उनका चरित्र सुनो वे तो बड़े धर्मात्मा थे। फिर उन लोगों ने अनबन का क्या कारण हुआ उस घोर संग्राम के होने की नौबत कैसे आ गई उनके कारण तो प्राणियों का बड़ा ही विध्वंस हुआ है अवश्य देववश उनका मन युद्ध की ओर झुक गया होगा आप कृपा करके मुझे उसका पूरा विवरण सुनाइए जन्मेजे की यह बात सुनकर भगवान वेदव्यास वेद व्यास ने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैश्यम जिसे कहा वैश्यम पायन कौरव और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी वह सब तुम मुझसे सुन चुके हो अब वही बात तुम जन्मेजे को सुना दो अपने पूज्य गुरुदेव की आज्ञा सुनकर भरी सभा में वैश्य जी ने कहना आरंभ किया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 इसके वक्ता और श्रोता ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समकक्ष हो जाते हैं यह पित्र और उत्तम पुराण वेद तुल्य है सुनने युग कथाओं में सर्वोत्तम है और बड़े बड़े ऋषियों ने इसकी प्रशंसा की है इस इतिहास ग्रंथ में अर्थ काम की प्राप्ति के धर्म अनुकूल उपाय बताए गए हैं तथा इससे मोक्ष तत्व को पहचानने वाली बुद्धि भी प्राप्त हो जाती है इसके श्रवण कीर्तन से मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है इस इतिहास का नाम जय है संसार पर परम विजय अर्थात कल्याण कर प्राप्त करने के इच्छुक को इसका श्रवण करना चाहिए यह धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र और मोक्षशास्त्र सब कुछ है जो इसका श्रवण वर्णन करते हैं उनके पुत्र सेवक और सेवक स्वामी भक्त हो जाते हैं जो इसका श्रवण करते हैं उसके वाचिक मानसिक और शारीरिक पाप नष्ट हो जाते हैं इसमें भरत वंशियों के महान जन्म का कीर्तन है इसलिए इसको महाभारत कहते हैं जो इस नाम का उत्पत्ति युक्त अर्थ जानता है वह सारे पापों से छूट जाता है भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान संध्या आदि से निवृत्त होकर इसकी रचना करते थे इस प्रकार तीन वर्ष में यह पूरा हुआ था इसलिए ब्राह्मणों को भी नियम में स्थित होकर ही इस कथा का श्रवण वर्णन करना चाहिए जैसे समुद्र और समेरु रत्नों की खान है वैसे ही यह ग्रंथ कथाओं का मूल उद्गम है, का है। धर्म, काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वही सर, सर्वत्र है जो इसमें नहीं है वह और कहीं नहीं है इसलिए आप लोग ये कथा पूरी पूरी सुनें। जी कहते हैं जन्मे जी जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी के शत्रुओं का संहार किया था यह काम करके वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और वहां तपस्या करने लगे क्षत्रियो का संहार हो जाने पर क्षत्रियो की वंश रक्षा तपस्या त्यागी सैमी ब्राह्मणों के द्वारा हुई कुछ ही दिनों बाद फिर क्षत्रिय राज्य की पुनः स्थापना हो गई क्षत्रियों के धर्मपूर्वक प्रजा पालन करने से ब्राह्मण और वर्ण आश्रम धर्मी सुखी होगे। राजा लोग काम करो धर उसके कारण होने वाले दोषों को छोड़कर धर्म के अनुसार शासन और पालन करने लगे समय पर वर्षा होती बचपन में कोई भी नहीं मरता और युवा युवावस्था के पहले लोगों को भी स्त्री संसद का ज्ञान भी नहीं होता क्षत्रिय बड़े बड़े यज्ञ करके ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा देती और ब्राह्मण संगोपांग त्रिकाण वेद का अध्ययन करते उस समय कोई धन लेकर शास्त्रों का अध्यापन नहीं कराता था और और ना ना ही करता था और ना शुद्रों की में वेदों का उच्चारण ही करता था वैश्य दूसरों से बैलों द्वारा खेती का काम कराते थे सेम उनके कंधे पर जुआ नहीं रखते थे तथा तो कमजोर हो जाने पर भी खास चारा आदि से उनका पालन करते रहते थे बछड़े जब तक और कुछ नहीं खाने लगते थे तब तक नहीं गई जाती थी व्यापारी जोखने में नहीं करते थे सभी लोग अपने वरण और आश्रम आदि के अधिकार के अनुसार अपना अपना काम करते थे धर्महानि का था कोई प्रसंग ही नहीं आता था गवों और स्त्रियों को उचित समय पर ही बच्चे होते थे यहां तक कि लता और वृक्ष भी ऋतु में ही फलते फूलते थे उस समय सत्युग था जिसमें इस प्रकार आनंद था उसी समय क्षत्रियो में राक्षस उत्पन्न होने लगे उस समय देवताओं ने युद्ध में दैत्यों को बार बार हराया और ऐश्चर्य से च्युत कर दिया वे न केवल मनुष्यों में बल्कि बैलों घोड़ों गधों ऊटो भैंसों और ब्रिकों में भी पैदा हुई पृथ्वी उनके भार से त्रस्त हो गई कैत्य और दानव मदमत तथा उच्च श्रृंखल राजाओं के रूप में भी उत्पन्न हुए उन्होंने तरह तरह के रूप धारण करके पृथ्वी को भर दिया और सारी प्रजा को सताने लगे उनकी उच्च श्रृंखलता से पीड़ित और उद्विग्न होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई उस समय इतनी बार हो रही थी कि शेष कच्छ पर दिग्गज भी उसे उठाने में असमर्थ हो गए थे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 सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के सत्य हितकारी और प्रयोजन अनुकूल को स्वीकार किया और इसके बाद सब ने शत्रुनाशक भगवान नारायण के के पास जाने के लिए वैकुंठ की यात्रा की वे प्रभु अपने कर कमलों में चक्र और गदा रखते थे उनके वस्त्र पीले थे शीर की कांति नीली है उसका वक्स्थल ऊंचा नेत्र बड़े मोहक है उसके वक्तल पर श्रीवश का चिन्ह है वह सर्वशक्तिमान तथा सबके स्वामी हैं सभी देवता उनकी पूजा करते हैं इंद्र ने उनसे प्रार्थना की कि आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश अवतार ग्रहण कीजिए भगवान जी ने तथा अस्तु कहकर स्वीकार किया इंद्र ने भगवान विष्णु से अवतार ग्रहण करने के संबंध में परामर्श किया तदनुसार देवता को आज्ञा दी और फिर वैकुंठ से